ये बोलने में प्रत्येक व्यक्ति यह सावधानी रखिए कि मैं आगे पीछे तो नहीं जा रहा हूं यदि आगे पीछे हूं तो व्यक्त उसको सुधार ले रहे इस समय आपके समक्ष मुख्य निर्णय है देशे अनुसार मानव जीवनता प्रत्येक व्यक्ति जन्म सेकर ीम आता समय शक्ति अपि प्रयोजन का प्रयास ऋषियो <laughs> ने प्रयोजन शब्द की और परिभाषाम छोटी सी बात में, पूरी बा प्रयोजन शब्द से हम क्या है व्यक्ति प्रयोजन रूप में क्या देखता है वह देखता है कि जिससे मैं बचना चाहता हूं वह दुख और दुख का कारण है ये पर है अर्थात सुख और दुख के कारण से जीतना चाहिए दूसरी बात वह देखता है सुख और सुख के कारण पौसे में इसको गुण उपलब्ध करना और दुख के कारण सुख और सुख के कारण ये सभी मिलकर के प्रयोजन कह रहे हैं दौराइए क्या प्रयोजन नाम किसका है दुख दुख और दुख के कारण आता है सुख और सुख के कारण इन चारों को इकट्ठा करें तो इन यारों का नाम प्रयोजन है यह माध्यम अधिकृत से प्रवर्तते प्रयोजन न्यायकाल गौतम कहता है कि प्रयोजन क्या है सोलह पदार्थों की व्याख्या वर्णन स्वरूप गौतम ने देखा है और पूर्ण में सोलह में से एक प्रयोजन यम अर्थम परिकृत प्रवर्त के प्रयोजन जिस कार्य को सामने रखकर के व्यक्ति प्रवृत् होता है जिसको ये पूरा करना चाहता है जिसके पूरा करने के लिए प्रयास करता है वह इस व्यक्ति का प्रयोजन तो वह क्या है उन्होंने कहा का कारण सुख और सुख का कारण यदि प्लान का पता व्यक्ति को दिया जाए तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति सफल हो जाए तो साल के अंदर विभिन्न प्रकार की गवेजना चल रही है लाखों बच्चे इनके लगे हुए हैं और आज ही मान लोग अनुभव कते है रहे के को रहे कि वै भारी उन्नति विश्वी विश्व उन्नत हान्तु समरे नि वाजनो सम्यक् यदि विश्व का किया जाए तो निश्चित रूप से विश्व का पतन बहुत भयंकर रूप में हो देता है यदि किसी बिना प्रमाण के परीक्षण केवल साधारण रूप से भी आप देखें विश्व को तो सारा विश्व दुखी है भयभीत है संतप्त है उसको एक मिनट का भी सांस शांति के लिए आया आज हम यहां बैठे हैं आज हम यहां प्रयासशील हैं अपने कामों को कर रहे हैं किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते जा पर आधे घंटे में क्या होने वाला है हम इसको लेकर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है निर्दोष व्यक्ति सबसे बने की सोचता समीपे के लिए प्रयास करता है और उसका नहीं है नहीं और जिस किसी के मन में आता है इस की को दो करना अथवा और बना निर्दोषो राष्ट्र बना है। सारे विश्वे स्थिति पदा पूजने वा स्थिति को यदि उन्नति ये विश्व का यदि होता तो ये देखिए को नहीं जिस काम के करने से व्यक्ति का दुख नहीं हट रहा जिस काम के करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो की नहीं वो पतन है कहोती है आप घरों से आए हो प्रयास चीन हो कुटुंब को संभालते हो समाज के लिए कुछ काम करते हो ध्यान दे क्या आप अपने प्रयोजन की ओर चढ़ रहे हैं या निष्प्रयोजन की ओर डर लग रही तो ध्यान देके देखेंगे आप तो आप भी उसी पंक्ति में खड़े हैं या होटल वाली हैं कुछ अंतर का निषेध नहीं है मुख्य रूपे में आप क्या सोचते हैं आप ये सोचते हैं कि जितना धन संपत्ति होगा उतना ही मैं सुखी हो जाऊंगा जितना धन संपत्ति घटेगा मेरा दुख दूर हो जाएगा आप मैं सब सोचते हैं प्राय या नहीं सोचते बताइए आप सोच सोच रहे तो आप ये इसी पंक्ति करें या बहुबानी इस बात का निषेध नहीं करते मैं भेद करता धन संपत्ति हमारे पास हो उचित धन न्यायपूर्वक हम कमाई संपत्ति कार्य करें चतृी कार्य को प्राप्त करें परंतु हमने जो प्रयोजन अपना रखा है वो क्या हो उस उद्देश्य की दृष्टि में रखते सब साधन हैं हमारे पर हमारा उद्देश्य हो ईश्वर का ध्यान लेना सारा विश्व पर्यागशशील और अपने आप को उन्नत समानता हुआ प्रति की चल रहा है और उसको कोई कुछ कि आप कुछ सोचिए कहा जा रहे हैं और दूसरी ओर देखिए ईश्वर नाम की कीर्ति कोई हो को सकती है मोक्ष नाम की कोई चीज है वो सुनने के लिए तैयार पर आप वेद की बात सुन लो वेद क्या है हमारे सामने समस्या आती है आती में की है मानव जीवन के साथ उनका संबंध है पर समस्याओं को जाने की बात उन उनको सुलझाना जो कि जानता है वो वास्तव में सफल है अच्छा हम जो यहां प्रयास किए हैं हम प्रयास करते हैं हम ये मान के करते हैं ये मनवाना चाहते हैं कि वो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है ईश्वर प्राप्ति ही मानव का लक्ष्य है हम ये कहेंगे अब प्रयास ही रहें उसमें अंतर देखना दुनिया के लोग संसार के लोग अपना अंतिम चरण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जिन कटौतियों के तकते हैं स्कूल की कुछ और है हमारी कुछ और है. हम ये कहते हैं मानते हैं या हम नहीं ऋषि ये कहते हो ये मानते हैं हम उसी बात को आपके सामने रखते हैं कि मनुष्य का जन्म लक्ष्य अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति क्यों? क्यों का उत्तर यह है कि बिना स्तर के ज्ञानी मानी प्राप्त किए व्यक्ति के सुख दुख कारणों की वृद्धि नहीं होती बिना ईश्वर के साक्षात्कार प्राप्ति के बिना या मोक्ष के बिना व्यक्ति को पूर्ण सुख और सुख शागू की उपलब्धि नहीं हो पाती क्या रूप देखिए जो व्यक्ति ये आता है मैं दुख से छूट जाऊं और दुख के कारणों को भी दूर के फेंक दूं और जो व्यक्ति ये से है वह सुख को प्राप्त सुख के साथ जो संपन्न हो जाऊं वो व्यक्ति वही हो सकेगा जो ईश्वर को जान पाएगा कारण है यहां तो सही बात को सिद्ध करना आवश्यकता है ध्यान देना ईश्वर की प्राप्ति में यह क्यों और लौकिक सुखों में क्यों नहीं एक व्यक्ति एक घर पूछने लगा कि आप योग से खाते हैं और कहते हैं उसे आनंद मिलता है और इस आनंद का उन्हें खीर अंजे में खाने में नहीं मिलता है क्यों खाम का तलवार की रात बचा है शीरा मानंद नदी तो धनवानन्दे मोटवानन्दे किम सुख है ऋषि ये मानते है संसार अभा सुखी ये मानता अभाषि सुखे पुराने साल से उत्तर कम से कम देते अध्ययन के हिंद्र जानते अब नए साल को देख अधिक पूछा जाता है उनको सिखाने बताने के लिए कुछ बात का ज्ञान रखना अच्छा नए साल को जिन्हों पूछना चाहता हूं सुख गोण इसका है चुपचाप नहीं लेना हाँ पढ़ना नहीं पता शुभ गुण किसका है वो पूजा बोलो मतलब दिया हुआ और बोलो प्रकृति प्रकृति आप बोलो तो एक उत्तरी जोर के उस जोर से भी आया है कि शुभ गुण प्रकृति का है को अगति छोडति ओर किन् भव नय काले नी बोले नहीं पता और आपने जन्म लेखि सुखी खोली आपी सु के पे जि दौने लगेते लड्डू काते ये काते ओ तत्र ये पतानि सुखी कमो और दौड़ लगी है ऐसे काज जा रहे हैं जा रहे पता नहीं काला दुख रहते हुए मन आ जाता मैं ऐसी रीता होती है कि वह भेड़ा होती है तो सुख गुण ईश्वर का ही है और सुख गुण प्रकृति का ही है इसलिए दो दर्जों का सुख गुण है अब अपि या कति का सुख गुण हैशर का भी सुख गुण है, है। द्रव्यं का दो पदार्थो का सुख अब हम तलना करते हैं कि प्रकृति का सुख और ईश्वर का जो सुख अन्तर का ये जाने बातः और जो बुद्धिमान व्यक्ति दोनों सुस्थाओं लड़क के तुलनात्मक अध्ययन करता है परीक्षण करता है अंत में एक निर्णय दे है कि वस्तुस्थिति ये है कि प्रकृति वाले सुख में अमुक अमुक दोष है ईश्वर वाले सुख में अमुक नहीं जो ये निर्णय करता है तो उस समय वह व्यक्ति प्रकृति के सुख को छोड़ देता है और ईश्वर के सुख प्राप्ति का प्रयास करता है प्रकृति के अंदर जो सुख है उसके पुरुष थोड़े से थोड़ी जो भी सुख हम सांप्रदायिक पदार्थों में देखते हैं वो क्षमी होता है देर तकनीक है बिजली की तरह भाग जाता है आप कभी देखना भोजन खाओ खीर हलवा खाते समय ध्यान देना एक ग्रास मुंह डालते हो आप बड़ा अच्छा लगता है डाल दावते ही उसको खा के निगर जाते हो फिर दूसरा लेते ले हो फिर दो बार तीन बार मुंह जलाते हो कई बार अल्ले को तो बिना ही मुंह जलाए निकल जाते हो <्णिया> तो भी जो है उसको जो है उसका भी सुख समाप्त तीसरा और डाला उसका भी सुख समाप्त है चौथा डाला छह पांच दस डाले उसी समझुआ दस के दस विरा पता नहीं दस से करके खाने गए होंगे ज्यादा कम सिर्फ पेट भरने को आया पेट भरने को आया तो सोच लेगा अपने वो सुख नहीं है, नहीं पड़ेगा <laughs> आप देखेंगे वो व्यक्ति अनुभव कर आप कोई ईरा में तो देख लेगा ये अनुभूति के विषय है वो व्यक्ति देखते देखते देखते देखते वो पेट भि पेट में तो भारी बना गया भारीपन जाते आगति गोति क्या पेट, पूर्ती पूर्ती पूर्ती खाते -खाते पेट में भारी बनाता भारी एका पताराध <laughs> <laughs> <laughs> तो इसमें आप जब खाते खाते खाते खाते की किसी में पहुंचेंगे कभी देखना भाई पर बैनाव होते अनुभूति करने के पता चलते अब देख लेना पेट की मांग होती है अब रचना नहीं माननी उसमें ये झंडा होता है दोनों के भीतर पेड़ ने जो स्वीकार करना शोर दिया कि भाई मेरे अंदर और आवश्यकता है रचना ने माननी चाहिए और वो जब तीन सवाया घे फिर और खाया कर एक प्रकार का खाते खाते पेट भर गया अनुवाब में नहीं हुआ, चीरा नहीं लेना वो कहता कचौड़ी और पूरी आगे नहीं थोड़ा सा जस्पता मिली वो दो जाओ खा जाएगा दूसरे प्रकार का जैसे मेरा फल बच गया ये ऊर है ये एस ये है वो और खा जाएगा कहता छाप और चीज और चाय जल्दी बचेगा ये व्यक्ति वो आप देखेंगे और फिर पेट भर गया बन गया तो वो व्यक्ति देखता है अब क्या करता है आज बड़ा मौका था पाएगा जीवन जो है कठिनाई होगी उनको रुकना पड़ता है और वो शुभ जो था वाला खत्म वो घास के साथ होता है और फिर पूरा खाने के लिए खेत को आता है ठीक है पेट भरने की चीजें खेल तो गर्बटले काता तर्वाटिते आसे काया ते जाना दो बालको भूल्यावटवाले गर्वटवाली व्यक्ता भू जाता वीकता ध्यान इशो जा ईश्वरम दोष ता ईश्वर का तु आनन्द निश्चय न होती दित दित दित दित दित नहीं विनाश ईशर का ज्ञान निश्च्य ईशर कल भ नित्य ईश्वर का आनन्दी नित्य समाजस्य ईश्वरस्य नित्य राज वृद्धिता जीवात्मार राज वृद्धि न प्रकृतिमपि ईश्वर के आनन्दे इ रात नहीं होता उत्पत्ति भी नहीं और विराश नहीं और आगे जानते हुए ये तो क्षणिकता का दोष को एक दोष बताया जिस योग दर्श्न को आप पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है उस योग दर्शन काल ने कहा कि संसार के अंदर सुख है पर याद रखना संसार के प्रत्येक सुख में परिणाम सुख ताप दुख संस्कार दुख गुण की रोध चार प्रकार का दुख निश्चित रहता है कोई भी व्यक्ति संसार के सुख को जैसे हाथ लगाएगा तत्काल उसको चार प्रकार का सुख भोगना पड़ेगा वज नहीं करता तो वेद मंत्र क्या कहता है वेदा हम एगम पुनः पुरुषम् अपि महान्तमार्ग वेदाहम् एतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमतः परता तमेव विजरित्वा अतिवस्तुवेति न पन्था विद्यते वेदाहे एक योगी ईश्वर के वेद मंत्र खोले अर्थात ये कहो परमात्मा एक योगी के मुंह से कहवा रहा ऐसे बोलो परमात्मा एक योगी के मुंह से अथवा एक योगी भगवान को साक्षात्कार रूप में लाकर के बोल रहा ये कहो वे कहो मैं जानता हूं मैं कौना ही निंदन यानी चीज मैंने क्या कहा अहं अहं का का के वेदकां का एक एतौ एक एतौ एता एक पुरुषं पुरुष पुरुषो पुरुषः द्वितीया पुरुषं पुरुषौ उदरा एम् पुरुष महन्त एतम पुरुष महन्त महान पुरुष कोता आदित्य वर्णम परता आदित्य सूर्य के पुम विद्यमान है ज्ञाने परिपूर्ण है तमसा तमस्के अज्ञान परस्ता अज्ञानस्य तीनो पालो मधूर है तमसा परस्ता सौ ए और, अति मृत्यु मे मृत्यु का उल्लङ्घन का है नै अन्य दूसरा पन्था मार्ग विषय मुक्ति के, के, के कोविमा हम वेद की बात ईश्वर की बात कोई और चाहिए, हमारा कु सर्गोत्तरी मी च अयमा